पतंजल योग प्रदीप साधनपाद पहला यम बहिर्मुक्ता की सबसे अंतिम अवस्था मनुष्य का अन्य सब प्राणियों के साथ व्यवहार है इसलिए सबसे प्रथम इस व्यवहारिक जीवन को यमों द्वारा सात्विक और दिव्य बनाना होता है सकाम कर्म जो जन्म आयु और भोग के कारण है निवृत्त हो जाते हैं बाह्य व्यवहार से संबंध रखने वाले राग द्वेष और क्लेश तनु हो जाते हैं दूसरा नियम नियमों का संबंध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर इंद्रियों तथा अंतःकरण के साथ होता है इसलिए इनके यथार्थ पालन से अपनी व्यक्ति से संबंध रखने वाला सारा बाह्य व्यवहारिक जीवन राजसी तामसी विक्षेप और आवरण रूप मनों से धुलकर सात्विक पवित्र और दिव्य बन जाता है तीसरा आसन आसन का संबंध शारीरिक क्रिया से है इसके द्वारा शरीर की रज रूप चंचलता और अस्थिरता और तम रूप आलस्य और प्रमाद हटकर शरीर में सात्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन्न होती है चौथा प्राणायाम प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोककर अथवा धीमा करके शरीर की आंतरिक गति प्राण को सात्विक दिव्य बनाया जाता है पांचवा प्रत्याहार प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को आलस्य और प्रमाद रूप तमस और बहिर्मुखता रूप रजस से शून्य करके इनको सात्विक रूप में चित्त के साथ अंतर्मुख करके दिव्य बनाना होता है छठवा धारणा धारणा द्वारा चित्त के मूढ़ और क्षिप्त रूप तमस और रजस को हटाकर उसको सात्विक रूप में वित्तीय मात्र से किसी एक विषय में ठहराकर दिव्य बनाना होता है सातवां ध्यान जिस विषय में चित्त को वृत्ति मात्र से ठहराया है उस वृत्ति को अस्थिर करने वाले रजस और प्रमाद उत्पन्न करने वाले तमस को हटाकर चित्त को उस सात्विक दिव्य रूप से लगातार उस एक वृत्ति में ही ठहराना होता है आठवां समाधि जिस विषय में चित्त को वृत्ति मात्र से ध्यान में अविच्छिन्नता के साथ लगाया है उस धेयाकार वृत्ति को जो रजस ध्यान और ध्रातृ रूप आकारता में ले जा रहा है और तमस जो उस ध्यान और ध्रात्र रूप आकारता को रोके हुए हैं उस लेश मात्र रजस और तमस को भी हटाकर समाधि में चित्त का उस सात्विक दिव्य रूप में ध्यात्री और ध्यान से शून्य जैसा होकर केवल का रूप से भासता होता है इन आठों अंगों में से पहले पांच योग के बहिरंग साधन कहलाते हैं उसमें उनका सीधा संबंध नहीं होता और अंतिम तीन इसलिए अंतरंग साधन कहलाते हैं क्योंकि जिस विषय में समाधि लगाई जाती है वे उसी को लेकर चलते हैं किंतु ये तीनों भी असंप्रज्ञा समाधि के बहिरंग साधन हैं। उसका अंतरंग साधन पर वैराग्य है जिसके द्वारा आत्मा को चित्त से भिन्न कराने वाली विवेख्याति रूप सात्विक वृत्ति जो अष्टांग योग की सीमा है उसका भी निरोध होकर शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है अविद्या और अस्मितादि क्लेश धारणा ध्यान और समाधि में तनु होकर विवेक ख्याति रूप अग्नि में दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं और असंप्रज्ञात समाधि द्वारा धर्मी चित्त के अपने कारण में लीन होने से उनका भी हो जाता है अष्टांग योग में निचली भूमियों को सात्विक बनाते हुए ऊंची भूमियों में आरोह होता है उन ऊंची भूमियों की सात्विकता की अधिकता के अनुसार ही दिव्यता की वृद्धि होता है होती है उन ऊंची भूमियों की सात्विकता और दिव्यता को लेकर अवरोह में निची भूमियों को सात्विक और दिव्य बनाया जाता है और फिर उन नीची भूमियों की उस सात्विकता और दिव्यता को लेकर ऊंची भूमियों को आरोह द्वारा सात्विक और दिव्य बनाया जाता है इस प्रकार नीची और ऊँची सारी ही भूमियाँ सारे अंग और उनकी क्रियाएँ अर्थात बाह्य आभ्यंतर सारा ही जीवन सात्विक और दिव्य बन जाता है